तात्पर्यवृत्ति से आप में परिवर्तित होती है तात्पर्यवृत्ति तात्पर्य ही कह पाती है साकल्य नहीं रूपण कर पाती तात्पर्यवृत्ति वृत्ति से इन स्थितियों का परिवेशान है ये यही है इतना ही है, तो है एतावा ऐसा आदि रूपण नहीं कर सकेंगे बलपूर्वक नहीं कर सकती इसीलिए वर्णन करते करते तो भवन विधनाहा उन स्थितियों का आपने ही अंत भी हो जाता है आज रखते हैं सहायता सूत्र है समझे ना आदि में हो गया अंत में हो गया बीच का समय श्री सीतारामचंद्र हाँ चलिए अभी एक राजा एक प्रश्न करते हैं राजा एक प्रश्न करते हैं कि मैंने एक बात बताइए कि शंकर जी तो रहते हैं नंग विधिल मालूम पड़ता बाबा के पास कुछ नहीं, नहीं।, नहीं। और ठाकुर खुद सजे भजे रहते हैं है? लेकिन ठाकुर के भक्त होते हैं गरीब और उनके भक्त होते हैं अमीर ये।, है? ये क्या मतलब है महाराज जितने वैश्य लोग हैं ये सब वहीं जाते हैं महाराज क्यों बोल <laughs> बो भाई <बारा। laughs> क्या एक तद वेद तुम इच्छा मह संदेह हो प्राय देवासुर्मनुष्येशु ये भजन्यशिव शिव अशिव शिव ये भजंती प्राय ते धनिया अभोजा न तो लक्ष्मतिम हरि क्या कारण है क्या भैया हो सुजी जी महाराज कहते हैं सुनो हमारे जो ठाकुर हैं हमारे जो आराध्य हैं तो जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसका धन छीन लिया धन तो रहता है मेरे ठाकुर के भक्तों के पास भी लेकिन ठाकुर जब कृपा करते हैं अतिशय कृपा करते हैं छीन ले तानवीर करने के रूप में उतार भी है यहां करके एक सेठ के महाराज मैंने देखा है उनको अपनी आंखों से उनके पास लोग कब्जा बना बना के ले जाए कि वो ऐसी हमको तो याद नहीं है हमने याद कभी किया भी नहीं वहां तुमसर एक स्थान है महाराष्ट्र में तुमसर वहां के एक सेठ थी उनके पास लोग कविता बना बना के लिया मैं जानता हूं गया। मैं गया तो मैं हूं मैं भी गया था तो मैं तो उनके पास कविता लोग बना के ले जाए कि आप तो कर्ण जो था ऐसा ऐसा हुआ ऐसा हुआ तो वहां से करके वो हमको याद नहीं खुला तो आकर के आप ही कर्ण के रूप में फिर आ गए कल में वही कर्ण फिर आप बने ऐसा ऐसा सब ले जाए महाराज और धीरे धीरे ओ बड़े वैष्णव महाराज बड़ी वैष्णव सेठ जी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 हम अभी सेठी मिल जाते हैं क्या कहा अब तो चाहे जो चाहे सुख तो वह बैठे कोई चाहे कोई मिले तो कह वो बात थोड़ी अब देते लेते नहीं उसमें हम कहे बहुत सुंदर हो गया ठाकुर की बड़ी कृपा हो गई महाराज ये बेचारा मर रहा था घिरा हुआ था अब आराम से सुख की सांस तो ले रहा था राम जी ठाकुर कहते धीरे धीरे मैं छीनता हूं धीरे धीरे छीन बताऊंगा मैंने ये उदाहरण देखा मैंने मैं आपको जगह का नाम बता दिया आप कहोगे तो मैं नाम भी बता दूंगा लेकिन किसी का नाम भी लेते हैं बाबूजी दूंगी तो राम तो जी लेकिन मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा जाके देखना कि मेरी बात कहां तक सही यहा हम अनुगृहणामी हरिषे तत्धनम शनि ही तनम त्यजंत स्वजला दुख और जो सब छोड़ते हैं तो कहता सब छोड़ती है स्वामी हम तो तुम मेरे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 साप देने में और कृपा करने में ये तीनों समर्थ हैं ब्रह्मा शंकर और विष्णु तीनों समर्थ हैं इनमें किसी में कोई कमी नहीं है साप प्रसादयो ईशा साप प्रसादयो ईशा समर्था के ब्रह्म विष्णु शिवाल तीनों समर्थ हैं। लेकिन सद्य साप प्रसादों प्रसादोंगर शिवो ब्रह्मा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 विशेष प्रकाश में सामान्य प्रकाश प्रविलीर हो जाता है सूर्य की आभा प्रभाकांति में चंद्र की चंद्रमा की ज्योत्सना प्रवलील हो जाती है चंद्रमा की ज्योत्ना में दीपक की ज्योतना प्रविलीर हो जाती है बल्ब की ज्योतना में बल्ब के प्रकाश में दीपक के प्रकाश प्रविलीर हो जाता है नियम है ये सामान्य नियम है कि निंदा और स्तुति से शंकर जी ऐसी शंकर जी और ब्रह्मा जी राम जी क्या जल्दी प्रसन्न हो जाए और जल्दी जी? जी लेकिन ठाकुर नहीं होते नचाच्युता अच्युत नहीं होते नचाचुता बड़ा भाव वो अच्युत है अगर वो नाराज भी होगे तो भी अच्छुत हैं और कृपा भी करेंगे तो भी अच्छुत हैं तो दोनों अच्छुत लेकिन ये सामान्य नियम है मैंने कहा ये विशेष नियम नहीं है विशेष नियम क्या है कई संसारिकों के लिए तो नचा अच्छुता लेकिन अगर दिनहीन बनकर के कोई वैष्णव ठाकुर के चरणों में जा रहा तो उसी दिन उसी घर घड़ी उसी पल उसी क्षण ठाकुर उठाकर के उसको हृदय से लगा ये विशेष नियम सम्झें? ये विशेष नचा तो सामान्य नियम का एक उदाहरण बता रहे हैं कि महाराज एक ब्रिक नाम का था भक्त शंकर का भक्त, वो तपस्या कर रहा था महाराज वो वहां पर तो उदाहरण दे देंगे देखो शंकर जी महाराज दिल के ऊपर प्रसन्न हो गए दो के ऊपर प्रसन्न हो गए दशास्णियों स्तृष्टा दशारंग के ऊपर रावणी के ऊपर खुश हो गए और बाणासुर के ऊपर खुश हो गए के ऊपर खुश हो गए उसको, उसको एक का हजार हजार सिर दे दिया और उसको दे दिया जब तुम्हारे पहरेदार बनेंगे दोनों को दिया और दोनों जगह महाराज भयंकर आपत्ति हुई हां दोनों जगह भयंकर आपत्ति हुई तो बाणासुर ने भी जब बलबुल पाया गया ना तो बाणासुर कहता है सुनो हाँ ऐसे दिखाया उसने उसको हाँ। ऐसे कहें देखो मेरे में दिखाता है <laughs> क्या क्या है क्या देखो मुझे अरे क्या दिखा रहा है कि बाबत में दिखा मैंने कल सुना नहीं ऐसे दिखा है कह रहा कि देखो मुझसे बलवान कौन होगा और मेरे सामान बलवान दुनिया में कोई है ही नहीं केवल आप ही हो तो कभी क्या कर आओ हो जाए तुम्हारी ऐसे <laughs> कहा हमने कल नहीं कहा ऐसे हो भागवत की बात हो जाए तो हाथ तुम्हारी तुम्हारी शंकर जी बड़े नाराज हुए तुम्हारे रथ पर जो पताका है ये पताका जिस दिन गिर जाएगी समझ लो तुम्हारी उस दिन में उतोगी राज जी तो बड़ी जल्दी प्रसन्न बड़ी जल्दी नाराज रावण के ऊपर रावण के ऊपर नाराज हो ये ये आशुतोष नाम ही है बारे में ये आशुतोष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 तो शंकर को जहर पिलाते शंकर बड़े प्रिय हैं उठाते रावण के ऊपर खुश हुए कहे तुझे सर दे दिया रावण उद्धत हो गया कहता है हमने तुमको गुरु बनाया कहें बनाया तो सही तो क्यों गुरु का शिष्य का कर्तव्य रोज पूजा करे तो कह शंकर जी कहे हज तो सही तो कहे फिर हम पूजा करने लंका में आओ इतनी फुर्सत तो हमको है नहीं तुम लंका में रोज चले आया करो पूजा कराने के लिए सबु सभीत पूजावन रावण सोनित आवय राम जी जरा सावधान होगी समझते सब सभी पुजावन रावण आवे आवय शंकर बेचारे भोले इसी को तो इसीलिए भोले भोले वैष्णव भोला होता है महाराज वैष्णव भोला होता है अगर भोला न हो तो वैष्णव ही नहीं बाबा भोले हैं बोल है रावण को दे दिया बेचारा बुलाता रोज लंका भी जाती कहती कम मरेगा ठाकुर ने जाके वहां मारा तो फिर भी छूटा जाता वैसे बाढ़ा सुर उद्धत हो गया ठाकुर ने जाके जब उसकी भुजाओं का किंतन किया तब वो ठीक हुआ अब सीधे सीधे भक्त है ये ब्रिकासुर नाम महाराज इसने वरदान मांगा कि हम जिसके मस्तक पर हाथ रख दे वही मर जाए भस्म हो जाए इसीलिए इसका नाम भस्मा शुरू कोई बस मोजा राम जी शंकर जी ने कहा ये वो बस दे दिया ये एक तो घंटासुर था घंटा सुर घंटास तो क्या किया काशी में सोने घंटा लगा था ऊपर तो ऐसे पौंगा तो पाया नहीं जब पाया नहीं तो शंकर जी का जो पिंडी था उस पिंडी पर ही चढ़ रख दिया मैं उसको खींच लू शंकर जी खुश हो गए ब्रह्मगुरु हुई गा मैंने क्या किया महाराजी ब्रह्मगुरु ही कहते हो कहती तूने मेरे को अपने कोई चाह दिया कोई अक्षत अच्छा चाहता है कोई फूल चाहता है कोई बिलुपत्त चाहता है तूने तो अपना सर्वस्व मेरे को चाह दिया ब्रह्म बड़े भोले हमारा बड़े भोले एक अक्षत अच्छा दे तो खुश एक तू धतुर का पत्ता दे तो खुश ऐसा देवता कहाँ पाऊ आशुतोष तुम अवे आशुतोष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 गौरी हरण लाल साह हाँ? अब क्या किया कह बर्थ तो मिला ही इन्हीं को भस्म करो पहले और दौड़ा महाराज शंकर जी के ऊपर हाथ रखने के लिए शंकर जी भागे सारे तैलोक में भक्ते भगरे महाराज ठाकुर के मन में करुणा का पारावार हिल गया उमड़ पड़ा शंकर जी ने बुलाया नहीं ठाकुर खुद आए बुलाया क्यों नहीं मेरे स्वामी को मैं कहां कहा तक बुलाऊ मेरी तो आदत ही पड़ेगी मेरे स्वामी को मैं कहां कहा तक बुलाऊं मेरे यही तो भक्त है दादाजी कहा बुलाऊ तो आदत पड़ेगी ठाकुर तो। स्वयं आए बटू का रूप धारण करके रास्ता घो के खड़े कहां जा रहे हो तो कि तो सब सुना दिया तो कहें इसका तो सब इसकी तो सब शक्ति नष्ट हो गई तो बुले यो दक्ष सापात पैसा चय प्राप्त प्रेत पिसाचराट दक्ष के श्राफ से इसका सब कुछ नष्ट हो गया और इसमें न बर की सामर्थ्य है ना साफ की सामर्थ्य है इसके पीछे क्यों दौड़ रहे झुठे मुठे इसकी तो तुमको तो शेयरी करनी चाहिए थी इसमें कुछ नहीं है इसमें कुछ भी नहीं है तो कह रहे मां कैसे कहते कि फिर परीक्षा कर लो तो परीक्षा कैसे करें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 श्री श्री नमः, मती नम श्रीगणेशा नम श्रीसरस्वत नम अस्मदुरभ्यो नम श्रीराम जय राम जय जय विलशिता तो असीतांगशोभातंगीराधामुकुंद युगम तदहं नमा हिं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरस्तुन्वती दिव्य वेद सांगपक्रमोपनिषद गायम गा यावस्थितगतेन मनसा पश्यम योगिनो यदु सुरासुरगणा देवाय तस्म नमः नमोस्तु राय सलक्षण दैच तनकाय नमोस्तमानेभ्यो नमोस्त चंद्रारमरुणेभ्य रघुनाथकीर्तन त्र तस्काजलि स्पवा पिपूरलोचन मरति नमतराक्षकमकलत गलितुक मुखादतुत पिबत भागवत र मुहुरह रसीका भाका श्रीवृंदवन विहार श्री सीताचंदो सरस्वती नदी के किनारे एक सुंदर से सत्र का आयोजन हुआ अवकाश के समय बड़े बड़े अमलात्मा विचराग संत महात्मा प्राप्तकाम पूर्णकाम लोग बैठे थे उनके बीच में प्रश्न उठा कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर में महान कौन है कै परीक्षा कर लीजिए?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 मेरी सारी शिक्षा ही भूल गया, आर्य संस्कृति को नष्ट कर दिया पिता के सामने आकर के पूरे प्रणाम नहीं किया उनको क्रोध आया इधर से गिरु जी महाराज आगे बढ़े भगवान शंकर के पास भगवान शंकर गिरू महाराज को देखे तो उठकर के मिलने के लिए दौड़े दूर दूर दूर दूर -दू। तुम्हारा पिशा चलिया है घंस में लपेटे हुए हो मुंडमाल पहने हुए हो आखिर रहे हो अब तो महाराज शंकर जी बड़े महाराज अब उठा लिया तो कहें माडा में भी छोड़ गई और, और मारने के लिए जब चले तो भगवती पार्वती चरणों में गिर गिरपन महाराज ऐसा मत करिए छोड़ दीजिए छोड़ दिए वहां से चले तो भगवान नारायण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 तीन तीन गुण जुर्मे है चार गुण चार गुण एक तो भगवान में उनका चित्त लगा रहता दूसरे महज्जनों की के सेवक थे तीसरे बड़े उदार थे चौथे ब्राह्मणों के भक्त थे उनको ब्राह्मणों का श्राप कैसे हो गया हमारा झोना नीचे ब्राह्मण्याम बदान्यानाम नित्य वृद्धोपसेनाम विप्रशापक कथम अभूत वृष्णीम कृष्णचेतशाम आप हम कहिए श्री महात्मा शिव महाराज भगवान के स्वरूप का मंगल में ध्यान करने लगे जितने भी सौंदर्य के आधान हैं वो सब ठाकुर जी में विद्यमान हैं विभ्रद बपू सकल सुंदर सन्निवेशम जितने भी सौंदर्य के की उपमाएं हो सकती हैं वो सब ठाकुर जी में विद्यमान सुग्गा की ठोर ठोर सी ठाकुर की नाक है बिंबाफल की तरह ठाकुर के मधुर मंगल में ओष्ठ हैं चंद्रमा की चांदनी की तरह ठाकुर के अधरोष्ठ से निकलने वाली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 भगवान भगवान्ष्णचंद्र परमात्मा ने आदर्श स्थापित किया है और जैसा चरित्र चाहिए वैसा ही चरित्र है कर्माचरण भुवि सुमंगलमाप्त काम आस्था धाम रम्माण उदार कीर्ति वो उदार चरित्र ठाकुर संघर्तुम क्षत छतकुलम स्थित कृत्य शेष सब काम हो गया है अब केवल एक काम बाकी रह गया कि हमारे यादों कुल का भी संहार होना चाहिए वहां पर बड़े बड़े महात्मा आए थे चातुर्भाष्य करने के लिए बड़े बड़े महात्मा ठाकुर ने सबको विदा कर दिया और सबके सब, सब पिंडारक क्षेत्र में जाकर के निवास किए पिंडारक क्षेत्र द्वारका जी से लगभग 50 किलोमीटर 50 मील दूर होगा समुद्र का किनारा बड़ा बीहड़ स्थान मरघट सभी मालूम पड़ता है मैं भी गया था कोई जाता नहीं कोई बताता नहीं वहां हमारा पिंडारक क्षेत्र बहुत विचित्र स्थान है विचित्र मने भयानक तो पिंडारक आज भी मालूम पड़ता है कि यहां यादवों को श्राप मिला